शिवानंद स्मृति संग्रह महापुरुष जी के कृपा स्मरण में मध्य पर्व स्वामी अज्ञात कुछ महीनों बाद में बेलूर मठ आकर पूजनी महापुरुष महरा था अन्यन्या साधुओं का दर्शन कर बहुत ही आनंदित हुआ महापुरुष जी और भी अधिक प्रेम में हो गए हैं तीसरे पह उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुला लिया प्रणाम करते ही उन्होंने बहुत ही मधुर स्वर से कहा बैठो बैठो सुनते ही मेरा हृदय आनंद से भर गया वे मुझे पास बिठाकर अनेक उपदेश देने लगे एवं स्नेह यत्न व्यक्त किया उस समय वे तीसरे पहर का प्रसाद ले रहे थे प्ले प्लेट से निकाल निकालकर उन्होंने इतना अधिक प्रसाद मेरे हाथ में दिया कि दोनों हाथ भर गए मैं प्रसाद हाथ में लिए उठकर जा रहा था क्योंकि उनके सामने खाने में मुझे संकोच हो रहा था देख हंसते हुए उन्होंने कहाँ कहा जा रहे हो लो लो मेरे सामने हिलो प्रसाद पाते ही खाना चाहिए निदान मैंने वही बैठकर प्रसाद पाया हाथ मुंह धोकर बैठा दुर्भिक्ष सेवा के संबंध में उन्होंने अनेक उपदेश दिए और मेरे सामने स्वामी जी की नारायण ज्ञान लेकर नर सेवा का आदर्श प्रकट किया संध्या आरती दर्शन के अनंतर मैं महापुरुष जी के कमरे में गया उस समय वे लेटे हुए दो भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे थे मुझसे कहा सनत और मढ़ी से मैंने कह दिया है कि वे तुम्हें हावड़ा में टिकट खरीदकर गाड़ी में बिठा देंगे रात को गाड़ी थी मठ में उतनी जल्दी श्री ठाकुर को भोग निवेदन नहीं होता इस कारण उन्होंने मेरे रात के भोजन का प्रबंध भी अलग से कर दिया था फल मिठाई इत्यादि खा पीकर मैं शेषी ठाकुर को प्रणाम करने और महापुरुष जी का आशीर्वाद लेकर बाकुड़ा के लिए रवाना हुआ दोनों भक्तों में मेरी पोटली ले ली और हम लोग हावड़ा पहुँचे टिकट खरीदकर रात को मैं सो सकूँ ऐसे एक डिब्बे में मुझे बिठा लिया बिठा दिया दोनों भक्तों के यत्न और हार्दिकता से मैं मुग्ध हो गया तड़के गाड़ी बांकुड़ा पहुँची एक कुली लेकर मैं स्टेशन से लगभग डेढ़ मील दूर स्थानीय श्री रामकृष्ण आश्रम में जाकर उपस्थित हुआ सूखी नदी गंधेश्वरी के तट पर इस मनोरम आश्रम में कई सन्यासी और ब्रह्मचारी रहते थे और सेवा कार्य करते थे आश्रम के अध्यक्ष डॉक्टर स्वामी बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं दातव्य चिकित्सालय में अनेक रोगी आते हैं और अंतर विभाग में कुछ रोगी रहते हैं डॉक्टर स्वामी रोज घोड़ा गाड़ी में सवार होकर रोगियों के घर जाकर उनकी चिकित्सा करते हैं उनका बहुत नाम है अनेक कठिन रोगों को भी उन्होंने आराम किया है एलोपैथिक और होम्योपैथिक दोनों विभागों से विभिन्न रोगियों की चिकित्सा होती है उस दिन रौत को उस दिन रात को स्थानीय सेवा आश्रम में विश्राम करके दूसरे दिन एक कुली या पथ प्रदर्शक लेकर मैं लगभग चौदह मील दूर रामकृष्ण मिशन के दुर्भिक्ष सेवा केंद्र इंद्रपुर की ओर रवाना हुआ शहर छोड़कर जितना ही अग्रसर हो रहा था रास्ते के दोनों ओर एकदम सूखे मैदान दिखाई पड़ने लगे ग्रामीणों की टूटी फूटी झोपड़ी तथा दुर्भिक्ष पीड़ित कंकाल वत अर्धनग्न नरनारियों को देख कर से हृदय भर गया गत वर्ष वर्षा न होने से उस प्रांत में व्यापक दुर्भिक गया, फैल गया उसी के चिन्ह चारों ओर दिखाई देते हैं कंकरीला पथरीला देश अत्यंत जलाभाव वर्षा के ऊपर ही खेती पूर्णतया निर्भर है समय पर वृष्टि होने से खेती खेतों में सोना फलता है नहीं तो फसल का एक दाना भी नहीं होता डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रास्ते के दोनों ओर बरगद की श्रेणिया है हर एक वृक्ष में ही छोटे बड़े लड़के लड़कियों का जमघट और झगड़ा कौतूहलवश ने साथ के कुली से पूछा इतने लड़के लड़कियां पेड़ पर चढ़कर झगड़ा क्यों कर रहे हैं कुली ने कहा बाबूजी ये लोग बड़ के पके फल और कोमल पत्ती खाने के लिए पेड़ पर चढ़े हुए हैं उसी बात पर झगड़ा है मैं मौन होकर सोचने लगा कि दुर्भिक्ष का प्रभाव कहाँ तक गहरा हो गया है चलते चलते दिन के 11 बजे मैं इंद्रपुर ग्राम में दुर्भिक्ष सेवा केंद्र में पहुंचा। दो ब्रह्मचारी महाराजों में एक मेरे पूर्व परिचित थे उनके साथ कई मास तक मैंने पहले कालरा और इन्फ्लुएंजा का सेवा कार्य किया था महापुरुष महाराज की चिट्ठी पाकर वे दोनों प्रसन्न हुए और मठ के समाचार आदि पूछने लगे दूसरे दिन से मैंने सेवा कार्य प्रारम्भ किया सप्ताह में छः दिन ग्रामों में जाकर हर परिवार का अभाव जानकर टिकट वितरण करना पड़ता था प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन पाव भर चावल दिया जाता था किसी प्रकार क्षुधा जातना से प्राण रक्षा की व्यवस्था थी वह भी बाहर से सेवा कार्य के लिए जितने रुपये पैसे आते थे उस पर निर्भर था रोज प्रातःकाल मुट्ठी भर चूड़ा गुड़ के साथ खाकर तीन चार मील दूर के ग्रामों में चला जाता था काम समाप्त कर लौटने में दिन के बारह बजे थे लोगों की दुख दुर्दशा की सीमा नहीं थी पेट में अन्न नहीं बदन पर कपड़ा नहीं झोपड़ी के छप्पर उड़े हुए फलस्वरूप अनेक रोग फैल गए ग्रामवासियों ने साठ सत्तर व्यक्ति निर्धन और अन्नहीन थे उनका कंठ देखकर आंसू रोके नहीं रुकते थे उनका अतिरिक्त जैसी कहावत है अभाव से स्वभाव नष्ट उसी के परिणाम परिणामस्वरूप होगा अपनी दीनता जताने के लिए झूठी छल धोखा आदि का आश्रय लेते जिससे भीतर घुसकर उनकी असली स्थिति जानना कठिन हो जाता था सप्ताह में एक दिन चावल बाँटा जाता था जिन्हें टिकट दिए गए थे वे अपना टिकट दिखाकर चावल ले जाते थे खास ख़ास स्त्रियों को नहीं साड़ी भी दी जाती थी तीसरे पर दफ्तर का काम हिसाब लिखना रिपोर्ट भेजना आदि करना पड़ता था संध्या के बाद साधु ब्रह्मचारी लोग ध्यान जप करते मैं भी करने लगा इस प्रकार से सेवा कार्य करके मेरे मन में आनंद होता था कुछ दिनों बाद एक आकस्मिक विपत्ति मेरे ऊपर आ पड़ी मैं भारी दुविधा में पड़ गया कलकत्ता के कॉलेज में भर्ती होने के लिए घर से रुपये आ गए मैंने कुछ निश्चय न कर सकने के कारण अपने परम हितैसी श्री श्री महापुरुष जी को की शरण ली क्रमशः दो चिट्ठियाँ पाकर महापुरुष महाराज ने लिखा राम श्री श्री रामकृष्ण शरणम श्री रामकृष्ण मठ पोस्ट बेलूर हावड़ा तेईस श्रीमान क्रमशः तुम्हारी दो चिट्ठियाँ पाकर समाचार जाना यदि बड़े भाई के रुपये से पढ़ना चाहो तो निश्चय जान लेना कि वे भविष्य में उस रुपयों के बदले तुम्हें नौकरी या ऐसा काम करने के लिए कहेंगे जिससे उसके परिवार का लाभ हो और यही युक्ति युक्त बात है इसमें कोई संदेह नहीं है माता पिता या बड़े भाई अथवा अन्य कोई बांधव किसी के लिए बिना प्रयोजन पढ़ने लिखने या अन्य किसी काम में अर्थ व्यय नहीं करते स्वार्थ और कुछ नहीं केवल परिजन वर्ग का उन्नति साधन यदि तुम्हें गृहस्थ बनाकर जीवन यापन करने की इच्छा हो तो उनके ऊपर रुपये लेकर पढ़ो और शीघ्र ही जाकर कॉलेज में भर्ती होने की चेष्टा करो और यदि गृहस्थी छोड़कर समस्त जीवन प्रभु के चरणों में अर्पण करना चाहो तो उनके लिए तो पढ़ने लिखने का प्रयोजन है उसका हम प्रबंध कर सकते हैं तुम्हें ऐसे ऐसी इच्छा हो तो जिस काम के लिए तुम वहाँ भेजे गए हो उसे पूरा कर मत लौट आने पर पढ़ने लिखने का प्रबंध किया जाएगा और अधिक क्या लिखूँ मेरा हार्दिक आशीर्वाद और स्नेह प्यार तुम जानना यहाँ भी भृष्टि हो रही है अभी भी भृष्टि का विराम नहीं है मठ के समाचार अच्छे ही हैं इति तुम्हारा शुभाकांक्षी शिवानंद महापुरुष जी की वह चिट्ठी मानो मेरे जीवन में परम आशीर्वाद रूप से आई थी मैंने दो दिन प्रार्थना और विचार करके रुपये वापस भेज दिए मेरे जीवन का गतिपथ भी बाधा रहित उज्जवल और उन्मुक्त हो गया और मेरी दृष्टि भी अनंत असीम भूमा की ओर प्रसारित हो गई महापुरुष जी के आशीर्वाद से ही मैं वैसा सिद्धांत निश्चित कर सका यह जताकर मैंने अपने हृदय की भक्ति और कृतज्ञता कृतज्ञतापूर्ण चिट्ठी भेजी साथ साथ उत्तर भी आ गया श्री श्री रामकृष्ण शरणम श्री रामकृष्ण मठ पोस्ट बेलुल आवरा दो सात श्रीमान तुम्हारी चिट्ठी पाकर प्रसन्नता हुई तुमने रुपये वापस भेज दिए अच्छा काम किया है श्री श्री ठाकुर ने तुम्हें अपने पवित्र संघ में स्थान देने के लिए ही ऐसी कृपा की है तुम्हारा मनुष्य जीवन धन्य होगा मठ में लौट आने पर हम लोग उन्हें ऐसी विद्या दिखाएंगे जिससे तुम भगवान लाभ हो तुम्हें भगवान लाभ हो सके अब हृदय मन से ऋषि प्रभु को पुकारो और खूब प्रार्थना करते रहो मैं अंतर्यामी वे अंतर्यामी हैं तुम्हारे हृदय में ही विराज रहे हैं वे तुम्हारी प्रार्थना सुनते हैं उसे तुम क्रमशः अपने अंतर में अनुभव करोगे और अधिक क्या लिखूँ मेरा हार्दिक आशीर्वाद जानना प्रभु तुम्हारा कल्याण करे सदा यही प्रार्थना करता हूँ तुम्हारा शुभा का, का, कांक्षी शिवानंद पुनः वहाँ भी वृष्टि आरंभ हो गई है जानकर प्रसन्नता हुई यहाँ भी प्रायः प्रतिदिन वृष्टि हो रही है शिवानंद उनकी चिट्ठी पाकर हृदय शांत हो गया आनंद और आशा के से अंतर भर गया मैं समझ गया कि वे ही आशीर्वाद देकर मेरे जीवन को श्रेय प्राप्ति के मार्ग में परिचालित कर रहे हैं हाथ पकड़कर कल्याण के मार्ग में लिए चल रहे हैं हम लोगों ने वर्षा में पूर्व ही खेती वर्षा के पूर्व ही खेतिहारों को उनकी जमीन के अनुसार कुछ कुछ धान के बीज दे रखे थे जिससे रोपने के लिए धान के पौधे वे उगा रखे वह काम भी बड़ा कठिन था किसान अभाव की तारणा से वह बीज धान खा ना जाए इस कारण हम खड़े रहकर उन बीजों को छीटते थे और उनके खेतों में ठीक ठीक जल की सिंचाई होती है या नहीं उसे भी देखना पड़ता था जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रचुर वर्षा होने से धान का रोपना आरंभ हो गया इस साल समय पर वर्षा होने से किसानों को खूब आनंद हुआ सभी के चेहरों पर हंसी खिल उठी वे कहते थे रामकृष्ण मिशन के साधु लोग आए हैं इसलिए अब की बार वर्षा हुई खेतों में रोपाई का काम चल रहा था किसान लोग दिन रात काम कर रहे थे यह समाचार जताकर महापुरुष जी की को मैंने चिट्ठी भेजी मैं जानता था इस समाचार से वे प्रसन्न होंगे दुर्भिक्ष पीड़ित लोगों के लिए वे बहुत ही चिंतित थे उनका महान हृदय दुर्गतों के दुख से विगलित हो जाता था उत्तर में उन्होंने लिखा श्री श्री रामकृष्ण शरणम श्री रामकृष्ण मठ पोस्ट पे दुर्म हावड़ा बारह सात उन्नीस श्रीमान तुम्हारा पत्र मिला यहाँ अच्छी वर्षा हो रही है और ट्रांसप्लांटेशन धान्य रोपण का काम शुरू हो गया है तथा श्रमजीवी लोग खेतों में काम पा रहे हैं फलस्वरूप तुम्हारे सहाय प्रार्थी भी घट गए हैं जानकर बहुत ही आनंद हुआ प्रभु कृपा करके अपने सृष्टि की की रक्षा करते हैं नहीं तो बार बार इस प्रकार दुर्भिक्ष और कठिन संक्रामक रोगों से शरीर रुग्ण और क्षेण हो जाए सफलतः सब लोग कार्य में असमर्थ हो जाएंगे और धीरे धीरे स्लो डेथ अर्थात क्रम मृत्यु अवश्यंभावी हो जाएगी सभी उनकी इच्छा है हम लोग प्रभु के दास हैं हमारे द्वारा वे जितनी सेवा करा लेंगे हम लोग उतना ही करके धन्य हो जाएंगे पत्र लिखकर उसी समय उत्तर पाने की आशा मुझसे न रखना पत्र लिखने में मुझे विलंब होता है किंतु विशेष आवश्यक पत्र हो तो अगली अलग बात है मुझे बहुत लोग पत्र लिखते हैं समय पर उत्तर देने की शक्ति मुझमें नहीं है हर समय शरीर भी अच्छा नहीं रहता जहाँ तक संभव हो प्रभु का स्मरण मनन करते रहना और उन्हीं की इच्छा से उन्हीं का सेवा कार्य कर रहे हो मन में यही भाव रखना निश्चय जान लेना कि यह काम जब ध्यान की अपेक्षा किसी अंश में कम नहीं है यह कार्य निरंका निरं निष्काम भाव से करने पर शीघ्र प्रभु की कृपा होती है तुम साक्षात प्रभु की ही सेवा कर रहे हो निर्धन और क्षुधार्थ रूप से स्वयं प्रभु ही तुम्हारे द्वारा तुम्हारे द्वार पर उपस्थित है ऐसा जानकर सेवा करना और उसे ज्ञान के लिए प्रार्थना करते रहना देखोगे इससे परम शांति मिलेगी हम लोग लोगों को धोखा देने के लिए नहीं आए हैं जीवों का जिससे परम कल्याण हो हम उसकी शिक्षा दिया करते हैं और उस शिक्षा के अनुसार जो काम करेगा उसका मंगल अवश्य होगा मेरा हार्दिक आशीर्वाद जानना प्रभु का स्मरण मरण सदा करना और आनंद से सेवा कार्य करते शिवानंद महापुरुजी की चिट्ठी स्वामी जी द्वारा कथित शिव ज्ञान से जीव सेवक का मानी मानो जीवित भाष्य रूप थी इस दिन दुखी इन दिन दुखियों का हाहाकार और आर्तनाद उनके महान हृदय में किस तरह प्रतिध्वनित हुआ था उसका चित्र इस चिट्ठी में व्यक्त हो उठा है वे किस भाव से श्री भगवान के निकट कातर प्रार्थना जताकर उन कुछ यंत्रों की सहायता से उनके दुख सोचन दुख मोचन के लिए सक्रिय व्यवस्था कर रहे थे इस विषय को सोचकर मैं मुग्ध हो गया यथार्थ में वे ही बेलून भट में रहकर यह सेवा कार्य चला रहे हैं मैं बांकुड़ा जिले में ही सेवा कार्य कर रहा था और इसी जिले में श्री का जयराम ग्राम है मां का दर्शन और उनको कृपा लाभ करने का यही उत्तम मौका है यह जानकर मैंने महापुरुष जी को अपने मन की इच्छा जताते हुए पत्र लिखा यदि वह कृपा करके श्री के निकट मेरी दीक्षा के बारे में कुछ लिख दे तो श्री की कृपा मिलना संभव है मेरी चिट्ठी पाने के बाद ही महापुरुष जी ने उत्तर दिया श्री श्री रामकृष्ण शरणम श्री श्री राम मठ पोस्ट बेडुर आवरा चार आठ उन्नीस प्रिय तुम्हारा पत्र मिला श्री के श्री चरण दर्शन करने की तुमने इच्छा की है यह अति उत्तम बात है तुम आकर उनसे कहना शिवानंद स्वामी तारक महाराज ने आपके श्री दर्शन करने के लिए मुझे आपके श्री चरण समीप भेजा है बाकुना में दुर्भिक्ष पीड़ितों की सेवा करने के लिए उन्होंने मुझे भेजा था वहां से आपके श्री दर्शन और कृपा लाभ करने के लिए मैं यहां आया हूं आप कृपा कीजिए यह बात कहने से ही वे तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगी उन्होंने दया का द्वार खुला रखा है जो जाता है किसी को वे विमुख नहीं करती अतः मुझे स्वतंत्र पत्र देने की प्रयो का प्रयोजन नहीं है यह पत्र उनके श्री चरण के समीप पढ़ सुनाना उसी से होगा प्रभु की कृपा से समय पर वर्षा होकर फसल का उपकार हुआ है जानकर बहुत ही आनंद मिला प्रभु की इच्छा से और भी वर्षा होगी तुम तो मेरा आंतरिक आशीर्वाद और स्नेहा स्ना स्नेहा प्रीति जानना तथा रोहिणी और सचिन दोनों ब्रह्मचारियों को भी जताना मठ का स्वास्थ्य अब उतना अच्छा मठ का स्वास्थ्य अब उतना खराब नहीं हुआ है तो भी थोड़ा थोड़ा मलेरिया बुखार दिखाई पड़ रहा है प्रभु की इच्छा से अभी अधिक नहीं हुआ है मेरा शरीर किसी तरह चल रहा है यहाँ भी कई दिनों तक बहुत आंधी और थोड़ी थोड़ी वर्षा हो गई है अब कुछ नहीं है खोज कर देखना वहाँ या आसपास में कहीं मजबूत अंगोछा मिलता है या नहीं यदि मिल जाए तो तीन या चार हाथ का एक जोड़ा अंगोछा मुझे डाक के से जहाँ तक शीघ्र हो सके भेज देना बाद में दाम भेजूंगा इति तुम्हारा शुभाकांक्षी शिवानंद महापुरुष जी की चिट्ठी पाकर मुझे बहुत आनंद हुआ आनंद और आशा से अंतर भर गया श्री माता के दर्शन का मौका पाने के लिए मैं प्रतीक्षा करने लगा किंतु जिस काम के लिए यहां आया हूं उसे हानि पहुंचाकर तो जाया नहीं जा सकता महापुरुष जी ने जो अंगोछा मांगा था उसे यहाँ के हाट के से खरीदकर रजिस्ट्री डाक से उनके पास मैंने शीघ्र भेज दिया उसे पाकर उन्होंने प्रसन्न होकर पत्र लिखा था मेरे जैसे एक मामूली लड़के के पास जो उन्होंने अंगोछा मांग पत्र भेजा था उससे उनके स्नेह और कृपा के स्पर्श ने मुझे एकदम अभिभूत कर दिया बांकुड़ा का अंगोछा और बिस्तर की चादर वे पसंद करते थे समय समय पर वहाँ के विशेष विशेष भक्त लोग उन्हें वैसी चीज़ें भेज देते थे ऐसा होने पर भी उन्होंने इस सेवा का भार केवल मुझे कृतार्थ किया है चीज़ बहुत मामूली थी किंतु उनके पीछे उनकी जो स्नेह प्रीति और कल्याण कामना थी वह मेरे जीवन के लिए एक बड़ी प्राप्ति थी जो मेरे समस्त जीवन के ऊपर सौरभ और में मंगल प्रभाव मंगल प्रभाव विस्तारित कर रहा था मैं वे मुझे कहाँ तक अपना समझते हैं उसे स्मरण कर मैं और भी अधिक घनिष्ठ भाव से उनके प्रति आकृष्ट हुआ इतने साल बाद भी वह छोटी सी घटना मेरे हृदय में आवेग और उच्छ्वास ला देती है 1917 सौ ईस्वी में प्रथम परिचय से लेकर उनके अलौकिक अंतिम दिवस उन्नीस सौ ईस्वी तक स्नेह ममता की कमी नहीं दिखाई पड़ी उन्होंने मेरे जीवन में स्नेहमयी माँ और किल कल्याण मूर्ति दिव्य गुरु रूप से आविर्भूत होकर निर्जीवन जीवन को मंगलमय बनाया था प्रायः प्रत्येक चिट्ठी में वे लिखा करते हैं थे तुम्हारा काम की शिवानंद ये सब अक्षरश कहाँ तक सत्य है उस मैं कृतज्ञ हृदय में अनुभव कर रहा हूँ और जीवन भर जब तक जीवित रहूँगा अनुभव करूँगा यह अनुभूति मेरे इस छोटे से जीवन के लिए अक्षय संपद परम अवलंबन तथा तो शक्ति एवं शांति का उद्गम स्थान है दो अंगोछे पाकर महापुरुष लिखा श्री श्री रामकृष्ण शरणम मठ दस आठ उन्नीस श्रीमान तुम्हारे प्रेषित दो अंगोछे आज मिल गए श्री का कृपा लाभ बहुत भाग्य से होता है तुम जाकर उनके श्री चरणों में प्रणाम कर कहना माँ मेरे ऊपर कृपा कीजिए उनके बाद वे करके जो कुछ कहेंगी उसी को सिर झुकाकर कर मान लेना यदि वे कृपा करके तुम्हें मंत्र दान दे तो जान लेना कि तुम बहुत भाग्यवान हो वे हम सबकी माँ है उनका दिया हुआ पाने दिया मंत्र पाने पर तुम्हारा जन्म सार्थक हो जाएगा इससे मुझे भी परम आनंद मिलेगा वे प्रभु का ही नाम तुम्हें देंगी अभी सभी को वे वही देती हैं मेरा हार्दिक आशीर्वाद और स्नेह प्रीति जानना उधर उत्तम वर्षा होने से खेती का उपकार हो रहा है जानकर बहुत ही आनंद मिला प्रभु कृपा करें इति सदा शुभाकांक्षी शिवानंद